जिज्ञासा क्या तत्वबोध होने से पहले ना श्रवण या ज्योतिदर्शन होना आवश्यक है समाधान यदि साधक योग मार्ग का अवलंबन लेता है तो उसे ज्ञान से पहले अनाहत नाश्रवण ज्योतिदर्शन इत्यादि अनुभूतियों से गुजरना पड़ेगा पर ज्ञान प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं ध्यान नात्मनि पश्यंती केचिदात्मा नमात्मना अन्य सांख्यन योगे न कर्मयोगे न परे गीता यदि आप सांख्य मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग के साधक हैं तो विचार से ही तत्वबोध कर लेंगे वहां नादादि की अपेक्षा नहीं है जो उपासक हैं वे यदि निर्वासनिक होकर भगवान से ज्ञान ही मांगे तो उनकी व्यवस्था भगवान की ओर से हो जाएगी उन्हें भी नाद श्रवण ज्योतिदर्शन होना आवश्यक नहीं है हाँ ध्यान योगी के लिए उनकी अपेक्षा होती है जिज्ञासा योग मार्ग के साधन आसन प्राणायाम आदि वेदांत साधना में उपयोगी है अथवा नहीं भाष्य में कहीं कहीं भाष्यकार भगवान ने योग मार्ग का खंडन किया है तब क्या इसका आश्रय लेना चाहिए समाधान वेदांत विचार का अर्थ ब्रह्म विचार या आत्म विचार है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मचूत्र यहाँ जिज्ञासा का अर्थ विचार किया है पर इस विचार से पहले शांतो दिक्षु समापन समाधि संपत्ति अपेक्षित है है यदि किसी साधक में साधन चतुष्टय नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए किसी साधन की अपेक्षा तो रहेगी ही इसलिए हरिगिर भगवान ने भी कहा है निर्मल निश्चल अंतकरणों पे तो योगी शक्ति सूत्र जिसका मन शुद्ध हो और चंचल न हो उसकी योगी संज्ञा होती है ऐसी योग्यता के लिए अष्टांग योग सहायक बनता भी है इसलिए भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मशूत्र भाष्य में निर्णय दिया है कि वेदांत के अधिकार की प्राप्ति के लिए साधन रूप में योग से हमारा कोई विरोध नहीं है पर जहाँ सिद्धांत की चर्चा चलती है वहाँ योग जिस प्रकार से प्रकृति में स्वातंत्र पुरुष में अनेकत्व और जगत में सत्यत्व मानता है उसका हम खंडन करते हैं इसी अंश को लेकर भाष्य में योग की उपेक्षा की बात कही जाती है परंतु हमने उत्तरकाशी आदि में पुराने संतों को देखा है कि वे साधना में प्राणायाम का आधार दिया करते थे यदि किसी के मन में यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत के साध साधनों की कोई कामना ही नहीं है और बुद्धि तत्व चिंतन में एकाग्र है तो उसके लिए अष्टांग योग से प्राप्त होने वाली योग्यता का कोई प्रश्न ही नहीं है मांडुक्य में भी कहा है आत्म सत्यान आत्मसत्यानुबोधे न संकल्पयते सदा अमनस्ताम तदायाति ग्राह्याभावे आत्म सत्यान आत्मसत्यानुबोध से ही संकल्प रहित हो जाए पर यह आत्म सत्यान आत्मसत्यानुबोध ब्रह्म विचार से ही होगा उसके लिए आपको अधिकारित्व की अपेक्षा होगी यह बहुत जन्मों की साधना है पूर्व जन्म की साधना के बल पर यदि किसी का मन शांत दांत और एकाग्र है तो उसे योगादि साधन की अपेक्षा नहीं है परंतु जिसका मन ऐसा नहीं है वह अपने में अधिकारित्व लाने के लिए योग की सहायता ले तो कोई दोस्त नहीं है